महाभारत आदि पर्व एकोन तिशद अधिक द्विशतमोध्याय जरिता का अपने बच्चों की रक्षा के लिए चिंतित होकर विलाप करना वाच तथा प्रज्वलिते बन्धौ सार्ग कास्ते सुदुखिता व्यथिता परमोदिग्ना जगमो आदि जलम वैश्व पान कहते हैं जन्मेजय जय जब आग प्रज्वलित हुई तब वे सारंग, बहुत दुखी व्यथित और अत्यंत उद्विघन हो गए उस समय उन्हें अपना कोई रक्षक नहीं जान पड़ता था पुत्रकान बालान माता तेसाम तपस्विनी जरिता शोक दुखार्था बिललाप दुखता उन बच्चों को छोटे जानकर उनकी तपस्विनी माता जरिता शोक और दुख से आतुर हुई बहुत दुखी होकर विलाप करने लगी जरितो वाच अयम अग्नि दहन कक्षम इत आ जाती भीषण जगत संधिपयन भीमो मम दुख विवर्धन जरिता बोली यह भयानक आग इस वन को जलाती हुई इधर ही बढ़ी आ रही है जान पड़ता है यह संपूर्ण जगत को भस्म कर डालेगी इसका स्वरूप भयंकर और मेरे दुख को बढ़ाने वाला है सामना पराजण ये सांसारिक ज्ञान से सुन्य चित्त वाले शिशु मुझे अपनी ओर आकर्षित करते हैं इन्हें पांखे नहीं निकली और अभी तक ये पैरों से भी हीन है हमारे पितरों के ये ही आधार हैं त्रास माया ते लिहानो रूहान अजात पक्षाच सुता न सकता शरण मब सबको त्रास देती और बृक्षों को चाटती हुई यह आग की लपट इधर ही चली आ रही है हाय मेरे बच्चे बिना पंख के हैं मेरे साथ उड़ नहीं सकते आदा यू में पुत्रांतर तुम आत्मना न चे तक तुम हम सकता हृदय मैं स्वयं भी इन्हें लेकर इस आग से पार नहीं हो सकूंगी इन्हें छोड़ भी नहीं सकती मेरे हृदय में इनके लिए बड़ी व्यथा हो रही है कम तो जह्याम पुत्र कमादाय प्रजा्यम किमे क्युत कृपा मण्यधम पुत्र का कथम मैं किस बच्चे को छोड़ दूँ और किसे साथ लेकर जाऊँ क्या करने से कृतकृत हो सकती हूँ मेरे बच्चों तुम लोगों की क्या राय है चिंतयाना विमोक्षम वो नाधि ग्यामी किंचन छादय्याम वो गात्रि करीष्य मरणम सह मैं तुम लोगों के छुटकारे का उपाय सोचती हूँ किंतु कुछ भी समझ में नहीं आता अच्छा अपने अंगों से तुम लोगों को ढक लूंगी और तुम्हारे साथ ही मैं भी मर जाऊंगी जरितारो प्रजायता कुल त्येष्ठ प्रतिष्ठित प्रजात पितृनाम कुलवर्धन स्तंभ मित्र स्तपह कु द्रोड़ो ब्रह्म इत्येव मुक्त प्रो पिता ओ निर्घन पुरा पुत्रों तुम्हारे निर्दयी पिता पहले ही यह कहकर चल दिए कि जरितारी ज्येष्ठ है अतः स्कूल की रक्षा का भार इसी पर होगा दूसरा पुत्र शारीख अपने पितरों के कुल की वृद्धि करने वाला होगा स्तंभ मित्र तपस्या करेगा और द्रोण ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा कमुपादा शक्यम गन्तुम कष्टापुतम किम नु कृत्वा कृतम कार्य भवेदी च विफला मोक्षम स्वधि मोक्षता हाय मुझ पर बड़ी भारी कष्टदायिनी आपत्ति आ पड़ी इन चारों बच्चों में से किसको लेकर मैं इस आग को पार कर सकूंगी? क्या करने से मेरा कार्य सिद्ध हो सकता है इस प्रकार विचार करते करते जरिता अत्यंत विफल हो गई परंतु अपने पुत्रों को उस आग से बचाने का कोई उपाय उस समय उसके ध्यान में नहीं आया वे सम्पायनुवाचन एवं ब्रवाणाम सागास्ते प्रत्युचूर मातरम देह मुत्सृज्य मात स्व पतत्र हद वह सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय इस प्रकार बिलकती हुई अपनी माता से वे सार्ग पक्षी के बच्चे बोले माँ तुम स्नेह छोड़कर जहाँ आग न हो उधर उड़ जाओ अस्मा स्वी विन सो भवितास्तव तयिमा तरष्टा जाम न न माँ यदि हम यहाँ नष्ट हो जाएं तो भी तुम्हारे दूसरे बच्चे हो सकते हैं परंतु तुम्हारे नष्ट हो जाने पर तो हमारे स्कूल की परंपरा ही लुप्त हो जाएगी अन्नवेक्षे तदुभय क्षेम चाद तद्वयि कर तुम पर काल हो मातरे स भवे तब इन दोनों बातों पर विचार करके जिस प्रकार हमारे कुल का कल्याण हो वही करने को तुम्हारे लिए यह उत्तम अवसर है मां तम सर्विनाशाज स्ने हम कारते सुन नही दम कर्म मेघ मोघम स्याल लोक का काम से न पिता तुम हम सब पुत्रों पर ऐसा स्नेह न करो जिससे सबका विनाश हो जाए उत्तम लोक की इच्छा रखने वाले मेरे पिता का यह कर्म व्यर्थ ना हो जाए जति जरितोवाच इधमा समीपतः बिलम्बत तम त्वरिता वन रो भयम्। जरिता बोली मेरे बच्चों इस वृक्ष के पास भूमि में यह का बिल है तुम लोग जल्दी से जल्दी इसके भीतर घुस जाओ इसके भीतर तुम्हें आग से भय नहीं है तथो हम पहान सुना छिद्रम अपिधा श्याम पुत्र एवं प्रतिकृतम मंडे ज्वलतः कृष्ण भर्त तुम लोगों के घुस जाने पर मैं इस बिल का छेद धूल से बंद कर दूंगी। बच्चों मेरा विश्वास है ऐसा करने से इस जलती आग से तुम्हारा बचाव हो सकेगा तत ऐसा मत तेनो विहन तुम पांसु संचयम रोचता में सवा वो वादो मोक्षार स्नान फिर आग बूझ जाने पर मैं धूल हटाने के लिए यहाँ आ जाऊँगी आग से बचने के लिए मेरी यही बात तुम लोगों को पसंद आनी चाहिए सार्ग काउचह अबरहान मांस भूतान काव्यादा खुर्विनाशहेन पश्यमान भयमित प्रवेश सार्गंक बोले अभी हम बिना पंखों के बच्चे हैं हमारा शरीर मांस का लोथला मात्र है चूहा मांस भक्षी जीव है वह हमें नष्ट कर देगा इस भय को देखते हुए हम इस बिल में प्रवेश नहीं कर सकते कथमअनिर्णनओक्षेन कथमा खुर्ण नाशय कथम न ना स पिता मोघ कथम माता ध्रिय तन हम तो यह सोचते हैं कि क्या उपाय हो जिससे अग्नि हमें न जलावे चूहा हमें न मारे एवं हमारे पिता का संतानोत्पादन विषयक प्रयत्न निष्फल न हो और हमारी माता भी जीवित रहे बिल और विनाश सग्नेराकाश चारिणाम अनु क्षय तदुभयम श्रेया दाहो न भ बिल में चूहे से हमारा विनाश हो जाएगा और आकाश में उड़ने पर अग्नि से इन दोनों परिणाम परिणामों पर विचार करने से हमें आग से जल जाना ही श्रेष्ठ जान पड़ता है चूहे का भोजन बनना नहीं गरहितं गर्ितम मरणम न सुना भक्षिशाधिष्ट परित्याग शरीर से यदि हम लोगों को बिल में चूहे ने खा लिया तो वह हमारी निंदित मृत्यु होगी आग से जलकर शरीर का परित्याग करने के लिए शिष्ट पुरुषों की आज्ञा है इत श्री महाभारते आदि परवण मैं दर्शन पर्वि जरिताविलापे एकोनशिक द्विशततमोध्याय इस प्रकार सी महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन पर्व में जरिताविलाप विषयक दो अध्याय पूरा हुआ